विवेक का विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपान जब शुभ कर्मों द्वारा उसके सब और दुष्कर्मों का नाश हो जाता है उसकी वाग इंद्री मन में प्रविष्ट हो जाती है तुम शब्दों के बिना चिंतन नहीं कर सकते जहाँ चिंतन है वहाँ शब्द होने ही चाहिए जैसे शब्द मन में प्रवेश करते हैं वैसे ही मन प्राण में परिणत हो जाता है और प्राण जीव में तब जीव शीघ्र शरीर के बाहर निकलकर जिसमें चंद्र सूर्य और तारागण है उसके परे सूर्य लोक है और उसके उस पार दूसरा लोक है जो चंद्र लोक कहलाता है उसके भी परे विद्युत लोक है और जब जीव वहां पहुंचता है तब एक दूसरा जीव जो पहले ही पूर्ण हो गया है उसका स्वागत करने आता है और उसे दूसरे लोक में परमोच्च लोक में जिसका नाम ब्रह्मलोक है वहां ले जाता है वहां जीव नित्य काल निवास करता है और पुनः जन्म या मरण को नहीं प्राप्त होता वहां वह अनंत काल तक आनंद भोगता है और केवल सृष्टि उत्पादन शक्ति को छोड़कर शेष सब प्रकार की शक्तियां प्राप्त करता है विश्व का केवल एक ही विधाता है और वह है ईश्वर कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता द्वैतवादियों की धारणा है कि यदि तुम अपने को ईश्वर कहते हो तो यह ईश निंदा है सृजन करने की शक्ति के सिवाय अन्य सभी शक्तियां जीव को प्राप्त हो जाती है और यदि जीव शरीर धारण करके संसार के विभिन्न भागों में कार्य करना चाहे तो कर सकता है यदि वह जीव सभी देवताओं को अपने सम्मुख उपस्थित होने की आज्ञा दे यदि वह अपने पूर्वजों को बुलाना चाहे तो वे सभी उसकी आज्ञा के अनुसार आ जाते हैं उसकी ऐसी रहती है कि उसे अब कोई दुख नहीं होता, और यदि वह चाहे, तो अनंत काल ब्रह्म लोक में निवास कर सकता है यही वह उच्च गति प्राप्त पुरुष है जो ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर चुका है जो पूर्णतः निःस्वार्थ पूर्णतः शुद्ध बन गया है जिसने अपनी समस्त वासनाओं का परित्याग कर दिया है और जो ईश्वर की पूजा और भक्ति के सिवा और कुछ नहीं करना चाहता दूसरे लोग भी हैं जो इतनी उच्च अवस्था को नहीं पूछे हैं जो सत्कार करते हैं परंतु बदले में कुछ पाना चाहते हैं वे कहते हैं कि गरीबों को वे इतना दान करेंगे पर बदले में वे स्वर्ग को जाना चाहते हैं जब वे मरते हैं तो उनकी कौन सी गति होती है वाचा शक्ति मन में प्रविष्ट हो जाती है मन प्राण में और प्राण जीव में प्रवेश करता है जीव निकलकर कर चंद्रलोक को जाता है और वहाँ वह दीर्घकाल तक बहुत सुख में रहता है जब तक उसके पुण्य कर्मों का प्रभाव बना रहता है तब तक वहाँ वह सुख भोगता है और जब पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तब वह पुनः नीचे उतरता है और इस पृथ्वी पर अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है चंद्रलोक में जीव उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसे हम देवता कहते हैं तथा ईसाई और मुसलमान देवदूत यह देवता कुछ विशिष्ट पदों के नाम है देवराज, इंद्र एक पद का नाम है सहस्त्रों मनुष्य उस पद को प्राप्त करते हैं जब कोई पुण्यशील पुरुष जिसने सर्वश्रेष्ठ वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया है मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह देवताओं का राजा बन जाता है उस समय तक पुराना इंद्र नीचे उतर मनुष्य बन गया रहता है जैसे यहाँ राजा बदलते रहते हैं उसी प्रकार देवताओं को भी मरना पड़ता है स्वर्ग में सभी मरेंगे मृत्यु रहित स्थान एक ब्रह्मलोक ही है जहाँ न जन्म है न मृत्यु है